पार्ट चार उधार का भरोसा सत्य आप निश्चित हो सकते हैं कि परमेश्वर का क्रोध पापियों के लिए उससे आप बच चुके हैं बाइबल आज पर जितने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं ये हु एक बारह परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। परिचय कैसे आप पक्का कर सकते हैं कि आप उधार पा गए अगर उद्धार कर्मों पर निर्भर होता तो आप कैसे जान सकते हो कि आप पूर्ण कर्म करते हो परमेश्वर ने हमें उधार दिया अपने पूर्ण मेमने को भेज कर, जो हमारे पापो के लिए मारा गया यू एक उसका उनतीस दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है यहोना बपतिस्मा देने वाले ने जान लिया कि प्रभु यीशु शैतान के सिर को कुचल डालेगा उत्पत्ति तीन उसका पंद्रह और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू इसकी एडी को डसेगा। जब इसहाक ने पूछा अपने पिता से कौन बलिदान का मेमना देगा तब पिता ने कहा परमेश्वर स्वयं प्रदान करेगा किंतु उस समय परमेश्वर ने एक मेढे को दिया उसकी बलि चढ़ाने को उत्पत्ति बाईस एक से चौदह इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहिम ऐसी यह कहकर उसकी परीक्षा की की हे अब्राहिम उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने कलौते पुत्र ईसा को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम करके चढ़ा सो इब्राहिम बयान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर कर अपने दो सेवक और अपने कलौते पुत्र ईशाक को संग लिया और होम के लिए लकड़ी चीर ली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 और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा सो इब्राहिम ने होम की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े इसक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा हे मेरे पिता उसने कहा हे मेरे पुत्र क्या बात है उसने कहा देख आग और लकड़ी तो है पर होमबली के लिए भेड़ कहाँ है अब्राहिम ने कहा हे मेरे पुत्र परमेश्वर होम की भेड़ का उपाय आप ही करेगा सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और वे जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे तब इब्राहिम ने वहाँ बेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इस को बांध के बेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर चूरी को ले लिया की अपने पुत्र को बली करे तब योवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा हे इब्राहिम हे इब्राहिम उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है तब इब्राहिम ने आँखें उठाई और क्या देखा की उसके पीछे एक मेढा अपने सींगो ऐसी एक झाड़ी में बंधा हुआ है सो इब्राहिम ने जाके उस मेड़े को लिया और अपने पुत्र की संति होम करके चढ़ाया और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम योवा इरे रखा इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि योवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा वो मेमना बाद में आने जा रहा था यीशु मसीह पहला ये हुना पाँच ग्यारह ऐसी और वह गवाही है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करती हो इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है वह कौन है जिसके पास पुत्र है यह वह है जिन्होंने उस पर विश्वास किया और उसे स्वीकार कर लिया अगर तुम्हारे पास यशु है तो जीवन है थोड़े समय का नहीं किंतु अनंत जीवन लू का चौबीस पैतालीस ऐसी सैतालीस तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उसने कहा यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा तब उसने वचन को समझने के लिए उनके दिमाग को खोल दिया और कहा कि इस प्रकार लिखा है मसीह को दुख उठाना जरूरी है और तीसरे दिन जी उठना है तथा उसके नाम से पाप की क्षमा का प्रचार पूरे संसार में करना जरूरी है युसलेम से इसकी शुरुआत अगर आप इस पर विश्वास करते हो तो आपका उदार आप ऐसी कोई छीन नहीं सकता यूना दस उसका उनतीस मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता इस आयत में परमेश्वर के द्वारा दिए गए अनंत जीवन को संभालने के विषय में बताया गया है मसीह में परमेश्वर की सहायता स्थानीय रूप से घटित भयानक परिस्थितियों जहां पर मसीह सोचते हैं कि प्रभु के विरोधी उनको दबाते है किन्तु मसीह को इन विरोधी शक्तियों से नहीं डरना चाहिए क्योंकि प्रभु उनकी रक्षा तथा उन्हें संभालने में सक्षम है उनके और प्रभु के रिश्ते के लिए जिस प्रकार से भेड़ अपने चरवाहे की आवाज सुनती है तथा उसके पीछे चलती है यहाँ पर विश्वासी को भेड़ के रूप में दर्शाया गया है जो अपने चरवाहे की दिशा को पहचानती है तथा उसके पीछे चलते हुए एक अद्भुत उद्धार के भरोसे का अनुभव करती है पूछे